वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नि्ता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन राधिका राधि चरणोदय गोपीजन सामूत बिंदवनमनोहर वंचाकुवश कृपा सिन्दुव पति पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मोक पंगु लिरीपातमह वंदे परमाधवृंदा तुष्दे वैपिहा वैकेश क्तिपदी देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरुंच नरोत्तम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभ भक्ति प्रमदा जगोबरण्य धैय सदा पिभवनमीष्टोहम तेतास्पम शिव भीरचिम शरन्दम भीताति हम पनुतपालदीपोत वंदे महापुरशते चरण स्तुस्तजुरीपीतराजक्ष्यं धर्मीर्जवचसा जदगा दधा बद वंदे महापुरशते चरनारिंद यद्लवनखचंदमश्ठटा विस्फुजीत किधुस्वर्शी पूर्णनुराग्रस सागरसारूर्ति साराधिका मैं कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद सियादगदाधर तो शिवासादी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे अजान लंबित भुजौ कनका बदत संकीर्तनिकरौ कमलायताक्ष विषाम वरौ द्विजर पालो वंदे जगत प्रिय करू करुणा बतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे तमादिदेव पुरुषोपुराणम तमालवर्ण अपार संसार समुद्र से भजामे भगवत स्वूप शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी पोपाजी ने बताएं जितना विद्या बल है जितना शरीर का ताकत है जितना धन बल है जितना जन बल है सब एकत्रित करके बाजी लगाने से भी जो तत्वों को आप कभी भी जान नहीं पाओगे संभव नहीं इसके नाम है उद्यय ज्ञान तत्व भगवत तत्व काल शुरुआत हुआ था श्रीमद भागवत जी महापुराण का भागवत जी महापुराण का जो महिमा शुरू हुआ था उसमें चर्चा हुआ था जो जो तत्व हमारा किसी भी हालत से जानने का विषय होता नहीं उसके सामने सर झुकाकर नमन करना दंडवत करना और अपना जो कुछ भी है जीवन जोवन धनवल जनवल सब निछावर कर देना उसका चरण में ये छोड़कर दूसरा कोई रास्ता है नहीं भागवत का जो पहला श्लोक शुरू होगा तब भी आप देखोगे श्री वैजदेव जी गोस्वामी वैजदेव जी सब तमाम दुनिया को बुलाते हैं आप आओ एक साथ हम वो परम सत्य वस्तु को मनाएं वो सत्य वस्तु को ध्यान करे वो सत्य वस्तु का कीर्तन करे क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं आज नहीं तो करोड़ों जन्म बाद भी आपको इसी रास्ता में आना पड़ेगा श्री सिलो स्वच्छिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी ने इसीलिए खुल्ला में खुल्ला बता दिए तमाम दुनिया में जितना धर्मों बोल के जितना सारे तमाम चीज चल रहा है अलग अलग धर्म है पृथ्वी में अलग अलग जाति का शिला स्वच्छिदानंद भक्ति ने ठाकुर बताएं वेरी शॉर्टली अति अतिशीघ्र ज्यादा देरी नहीं है तमाम दुनिया में सारी जो धर्म है ये धर्मों धीरे धीरे ये जो मूल भागवत धर्म में मिल जाएंगे ये छोड़कर दूसरा कोई रास्ता है नहीं दूसरा कोई रास्ता है नहीं भक्ति ठाकुर जी ने भविष्यवाणी किए अंतिम में तमाम जगत में एक ही धर्म रह जाएगा उसका नाम है भागवत धर्म उसका नाम है आत्मधर्म हो उसका नाम है वैष्णव धर्म तमाम दुनिया का धर्म इसी में अंतिम में यही प्रमाण होगा क्योंकि इसके बिलावा रास्ता है नहीं काल चर्चा करते करते हमारा भागवत जी महापुराण का महिमा में जो पहला श्लोक बताया था ये श्री पद्म पुराण जी का महिमा स्कंद पुराण का भी महिमा है उतना ज्यादा चर्चा करने का समय नहीं मिलेगा यहाँ बताया था प्रथम में सच्चिदानंदेतवे तपत्रयविनाशा श्रीकृष्ण नम एखने सारे व्यव हम सद मिलकर हम लोग सब मिलकर एकत्रित होकर भगवान का चरण में दंडवत करें सच्चिदानंद रूप इसका व्याख्या हुआ है विश्वत्वादि हेतवे इसका भी व्याख्या हुआ तापत्रय विनाशायो अर्थात ताप जीवों का अंदर जितना सारे जीव है जितना सारे जीव जन्म लेते हैं जीव तो नित्य है जीवात्मा नित्य है लेकिन जब शरीर पकड़ के आते हैं उसी समय का बात हम बोलते हैं हर जीवों का अंदर में तीन किस्म का ताप रहता है जलन एक है आध्यात्मिक ताप अपने, अपने अपने अपने आप में अंदर में डिसेटिस्फेक्शन जलन शांति नहीं मिलता सब कुछ है कभी कभी ऐसा देखा जाता है सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं आनंद नहीं ये हर जीवो का अंदर में डिसेटिस्फेक्शन है थोड़ा बहुत अशांति रहता है इसको बोलता है आध्यात्मिक ताप आधि भौतिक ताप जितना सारे जीवो का साथ आप चलते हो बोलते हो इन सब तमाम जीवो का साथ आपका दुश्मनी तो है नहीं लेकिन किसी भी हालत से देखा जाता है किसी का साथ किसी का संबंध खराब हो जाता और झगड़ा भी हो जाता कोई टेंशन हो जाता उसमें बड़ा भारी अशांति होता है और जितना सारे प्राणी हैं तमाम आदमी माने मनुष्य जाति छोड़कर उनसे भी कभी कभी ताप आता है कोई सांप ने डांस लिया बिछुआ ने डांस लिया ये सब तमाम ये जो जगत का जो प्राणी है एक प्राणी का साथ दूसरे प्राणी का जो संघर्ष हो किसी भी हालत से उसमें जलन पैदा होता है इसका नाम है आधिभौतिक ताप आधिदैविक ताप अचानक क्या हुआ भूचाल हो गया आपका घरवाड़ी सब गिर गया अभी हुआ बहुत बार अभी बाढ़ आ गया बार आ गया तो आपका खेती का फसल सारे खत्म हो गया और बहुत सारे नुकसान भी हुआ ये आधिदैविकता ऐसा करके आध् आधि भौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक तीनों किस्म का ताप जो पैदा होता है दुनिया में इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है श्री श्री श्री अचैतन्य महाप्रभु जी बताए भगवान का नाम संकीर्तन को आपका जीवन जिंदगी बना लो तो इसमें सारे तमाम समस्या का समाधान हो जाए समस्या तो इसलिए पैदा हो रहा है आप दुनिया ये दुनिया का साथ संबंध जोड़ के रखे हो संबंध आपका साथ भगवान का नित्य है इसका जानकारी आपका पास नहीं है तमाम दुनिया का साथ आप संबंध जोड़ के रखे हो इसीलिए आपका जो कष्ट होता है आपका जो समस्या होता है इसी से पैदा होता है जब दुनिया का साथ संबंधो हल्का कर दोगे या तो दिखावा व्यवहारिक भ्या, व्यवहारिक संबंध चलेगा लेकिन अंतर से भगवान को अपनाने का बाद किसी का साथ कोई दोस्ती नहीं रहेगा एक गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम परिकर जो है इनके साथ तो कोई असुविधा नहीं है जब आपका जिंदगी में ये अवस्था सिद्ध हो जाए तो आप भी सिद्ध बन जाओगे ये कंडीशन अगर सिद्ध हो जाए तो आप सिद्ध बन जाओगे क्यों उस समय में ये प्रकृति का तरफ से आपका कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा प्रकृति का तरफ से आपका कोई कष्ट नहीं होगा इसका नाम है प्रारंभिक सिद्धि प्रीलिमिनरी सिद्धि इसको बोलता है इसके बाद आपको भजन करते करते भगवान का धाम भगवान का नाम जिसमें प्रवेश होगा ये सब बात तो बाद में आता है दूसरा नंबर श्लोक चर्चा करें दूसरा नंबर स्वरूप में ये भागवत का ही जो श्लोक है भागवत जी महापुराण जो मूल उसका ही श्लोक दिया है यम्रव यंग मन प्रेतम अपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातरोजुव पुत्रे तन्मयतया तोभिनेदूतहृद मुनिमा तस्मि जंग प्रवज्त मपेत मपेतकृत दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरव अभिनेदु स्तव सर्वभूत हृदय मुनिमानस्मी यहाँ बताया गया श्री सुखदेव जी गोस्वामी श्री सुखदेव जी गोस्वामी जी जब आविर्भाव हुए सोलह साल के उम्र में आविर्भाव होने के साथ साथ ही पीछे फिर के देखा नहीं कौन मेरा पिता है कौन मेरी माता है ये देखा नहीं अभी अविर्भाव हुआ अविर्भाव का साथ साथ ही वो चल दिया जंगल का ओर 16 साल का उम्र इस टाइम पे ये प्रवज्जा प्रवच्जन प्रवज्जा मतलब ये तो स्वाभाविक सन्यासी है प्रवज्जा का अर्थ है सन्यास लेना सन्यास मैंने अंग्रेजी में बोलता है रेनाउंस्ड ऑर्डर मतलब दुनिया का साथ दुनियादारी का साथ संबंधों नाता छोड़ दिया दुनियादारी का साथ संबंधो छोड़ दिया अर्थात जितना सारे सम्बन्ध उसका है सब कृष्ण का संबंध में कृष्णों को सामने रख कर कृष्ण भक्ति को सामने रखकर जितना संबंध रखना है वो संबंध में कोई दोष नहीं तो सुखदेव गोस्वामी जी आविर्भाव होने का बाद चल दिए जंगल का ओर पीछे मोड़ के देखे भी नहीं कौन मेरे माताजी जी है कौन पिताजी है देखने का कोई जरूरत समझा नहीं दईपायन वेदव्यास जी जे के का आज सुबह में भी चर्चा हुआ शिषि दईप्यान व्यास जी भगवान का सक्ताव्य शब्द वो कोई मामूली आदमी नहीं दईप्यान व्यास जी वेदव्यास ऋषि पुत्र के पीछे उसको उसको ले आने के लिए वापस आए उसका लिए उसका पीछे पीछे दौड़ रहे अभी इसमें संदेह आएगा डाउट आएगा जो सुखदेव गोस्वामी जा रहा है तो ठीक है बैसदेव गोस्वामी तो साधारण आदमी नहीं है तो उसका पीछे जाने का क्या दरकार है यहाँ लिखा है पुत्रे थी तन्मय अतयात पुत्रो पुत्रो बोल के तन्मय होके उसके पीछे कर रहा है उसको वापस लाने के लिए तो ये जगत की जी पिता माता का संबंध है पिता पुत्र का संबंध है इसी संबंधों के द्वारा अनुप्राणित होकर वैष्देव जी दौड़े नहीं वैष्देव जी का हृदय में ये एक सौ भाग प्रतीति था विश्वास था जो ये जो पुत्र है ये जो सुखदेव गोस्वामी ये स्वाभाविक रूप में परमहंस है इसका मापिक स्थिति जगत में मिलना मुश्किल है अगर इसको वापस ले आना संभव है तो इसका जो पात्र है इसी में भागवत रस को रखा जाए अर्थात जो भागवत मेरे द्वारा प्रकटित हुए हैं ये भागवत नामक जो रसमालयम मुहु रहो रसिको भूविभाव का भागवत का श्लोक आएगा पहला स्कंद में पहला दिग में आएगा वहाँ ये भागवत नामक जो अपराखित रसमय इसको ये अमृत है इसको रखने का इतना सुंदर पात्र है सुखदेव गोस्वामी इसलिए उनको वापस लाने के लिए पीछे दौड़ रहे इसका कोई मायाम हो इसके पीछे कोई कारण नहीं है तो जितना सारे तमाम स्व सुखदेव गोस्वामी जी सर्वभूतात्मा सर्वभूत का अंदर वो तो सर्वभूतात्मा है इसलिए जितना सारे वृक्ष है सारे उनके तरफ से वैषदेव जी गोस्वामी को उत्तर दे रहे हैं जो कौन किसका पुत्र है कपुत्रो क पुत्र कपुत्रो ऐसा बोल के मानो की लगता है कि प्रतिध्वनि आ रहा है सुखदेव गोस्वामी हा पुत्र पुत्र बोल के पीछे जा रहा है और जितना तमाम वृक्ष लता चारे ओर से मानो की लगता है वो लोग उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी तो उत्तर नहीं देंगे उसका तरफ से उत्तर दे रहे हैं कि कौन किसका पुत्र है ऐसा बोल के क्यों ये सर्वभूतात्मा सर्वभूत हृदय वो मुनि सुखदेव जी गोस्वामी जिनके द्वारा इस जगत में रस भगवत रस भगवत रस प्रचारित हुए हैं वो सुखदेव जी चरण में रणवत करते हुए ये भागवत जी का महिमा शुरू होने जा रहा है इसमें पहले बताया कि ये जो भागवत जी महिमा ये कहाँ ये चर्चा हो रहा था इसका बारे में बताया नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसासाद कुशलह सौनको अवृत नैमिष क्षेत्रों में सुतो गोस्वामी जी को बैठाकर अट्ठासी हजार ऋषि रिशी, सनुकादि ऋषियों ने कथा मृतो रसास कुल कथा रूप अमृत रस असाधन करने वाला कुशल ये कथा रस आसाधन करने में कुशल है ये सनक आदि ऋषि इनके सामने प्रश्न रख दिए सनु कुछ अज्ञान धंत विध्यांस कोटि सूर्यो सम श्रुताक्षाई कथास मम कर्ण रसायनम वज अज्ञान धंत विध्यांस कोटि सूर्यो सम सुतक्षाई श्रुतो अक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम ये सनुक सनुक जी जितना सर जिसे उसमें प्रवीण है सनुक जी ये सूत्रदेव गोस्वामी सामने प्रश्न रख दिए जितना सारे अज्ञान अंधकार है तमाम जीवों का ये अज्ञान अंधकार को विध्वंस करने वाला और कोटि सूर्य सम प्रभम एक सूर्य उदित होने का साथ साथ ये जगत का जो वस्तु है सब दिखाई पड़ता है प्रकाशित होता है सूर्यो जो प्रकाश देते हैं उसके द्वारा आपका ये दुनिया में जितना सारे वस्तु है आपको दिखाई पड़ता है लेकिन जो हृदय का अंधेरा है ये सूर्य उदित होने का बाद भी आपका हृदय में प्रकाशित नहीं होता है ये प्रकाशित होने का एक तरीका है वो गुरु वैष्णव का कृपा हो जाए अंदर में किसी जीवों का ऊपर तब इसके द्वारा उसका हृदय में दिव्य ज्ञान का जो सूर्य उदित हो जाए इसके द्वारा सारे उसका अंदर में जितना सारे संदेह है संशय है सारे मिट जाए और अज्ञान बोल के कोई चीज सर अवशेष नहीं रह जाते इसीलिए सनुक उवाचो अज्ञान धंत विध्यांस कोटि सूर्यो सम प्रम सुताक्षाई कथा सारम मम कर्णों रसायनम हृदय ये कान कर्ण के द्वारा जो कथा का रस जब वेणुगीत आएगा वहाँ देखोगे कितना सुंदर पशु पक्षी गौ वाचड़ स अपना कान को ऐसा करके जैसे मानो कि ग्लास कटोरा लेके खड़ा है रस पिघल के वो पात्र में आ रहा है वो खा उसको पान कर रहा है कितना सुंदर भाव है ये जो भगवान श्री कृष्ण का वंशित ध्वनि है उसको एकदम टकटकी लगाकर सुन रहे है स्तनपय कवला जो बछड़ा है गो माता अपना माता का दूध पी रहा है बछूर बछड़ा वो दूध पीना बंद कर कर कान को ऐसा करकर कर, धीरे से सुन रहा है भगवान श्री कृष्ण का वंशित ध्वनि आ रहा है और असामृतो मानो कि लगता है टीकाकारों ने बताया कि जैसे ग्लासों में भर भर कर वो अमृत को वो पान कर रहा है लेकिन ये जो पान करते हो आप जितना सारे पानीय वस्तु है शर्बत आदि मुँह के द्वारा पान करते हो लेकिन इधर जो कथामृत पान का तरीका है वो कानों के द्वारा आपका धीरे धीरे हृदय में जाएगा हृदय में जाकर आपका अपराकृत तो एक आनंद और भाप को पैदा कर देगा इसीलिए प्रभुपाद जी का बार बार कहना था जो प्रभुपाद जी बार बार कहते थे जो बार बार ये काम देकर का अपराकृत हरिकथा को शोभन करना जरूरी है पहले हरिकथा को शोभन करते रहो शोभन करते करते जीवो का अंदर में भाप पैदा हो जाएगा धीरे श्रोवण करना देखो नवोविधा भक्ति का जो वर्णन है वो सप्तम स्कंध में आएगा नवविदा भक्ति का जो सप्तम स्कंध में वर्णन आएगा उसमें देखोगे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद इत्यादि करके सारे हम चर्चा करेंगे जब समय आए तो श्रवणम कीर्तनम मतलब श्रवण पहला है श्रवण नहीं है तो आपका दिल का जो परिवर्तन है जितना सारे चेतोदर् पुनमार्जन जो किया चैतन्य महापुजी ने बताए यह संभव नहीं होगा लेकिन कीर्तन जब होगा तो कीर्तन नहीं होने से हमारा श्रवण कहां से होगा श्रवणम कीर्तन श्रवण जो क्रिया है वो तो पहले स्थान दिया इसलिए दिया कि बिना श्रवण किसी भी जीवात्मा का आज तक उन्नति हुआ है यू कैन नॉट सॉ इवन ए सिंगल इंस्टेंस एक भी एक उदाहरण आप दे नहीं सकोगे दुनिया में जितना भक्ति राज्यों में आज नहीं तमाम सदियों पुराना जितना सारे पुराण है भागवत है जितना सारे प्रमाण है उसमें किसी भी रामायण है महाभारत किसी भी जाएगा किसी को भक्ति प्राप्त तो हुआ है लेकिन श्रवण करने का जरूरी नहीं समझा ऐसा है नहीं तमाम जगह जो भक्ति का जो बीज है जो जो उत्पन्न हुआ है उसका पीछे एक राज है वो है उसको शोवण करना पड़ा किसी भी हालत से उसको शोवण हो गया लेकिन ये जो श्रोवण किया है श्रोवण किया अगर हम शोभ करना चाहे तो इसके लिए कीर्तन का अपेक्षा जरूरी है अर्थात किसी भी महात्मा किसी भी संत किसी भी ऋषि मणि कीर्तन करे तो वो हमारा श्रवण का विषय होगा कीर्तन ना होगा तो श्रोवण कैसे होगा तो श्रवण पहले स्थान दिया लेकिन यह श्रवण कीर्तन विष्णु स्वरणम ये तीन जो सीरीज है इनको आप ये समझ लेना एक तीनों एक ही उद्देश्य पर है समझा मेरा बात विष्णु की तो हम प्रमाण कर देंगे ये आपको जो श्रवण है श्रोवण करने का साथ साथ जो कीर्तन किसी जगह से आपका आ रहा है तब तो आपका श्रवण होगा और दूसरा बात ये है कि जब आपका बहुत अद्भुत श्रोवण होगा हम गुरु वैष्णवो से श्रोवण किए हैं तब हमारा जीवा से यह कथा निकलता है पचूर बहुत परिमाण में गुरु वैष्णवों का पास ये अपरा की जो को श्रवण करते करते उन लोगों का कीपा के द्वारा अभी हमारा जीवा में कीर्तन स्फूर्ति हुआ जिसका बारे में हम पहले भी बहुत बहुत जाएगा इस श्लोक को बताते हैं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथोजनी भ्राजिता पथो जनी भ्राजिता सदक्ता बलिहंस चमदपो सेहार कर्णानंदी कलधनिर्भव तुम जिह्वा मरु प्रांगणी श्री चैतन्य दया निधेत बलस लीलासुदा स्वर्धुनी ये महाप्रभु का जो बारे में जो श्लोक बताया इसने बोला हमारा जीहा जो जवान जो है जड़ जगत का कथा बोलते बोलते इट इज जस्ट लाइक ए डेजर्ट मरुभूमि हो गया जानते हो न मरुभूमि जिसमें बालू बालू और कुछ नहीं है ऐसा वह जवान मान गया लेकिन जब हरिकथा कीर्तन सुनते रहोगे कृष्ण कीर्तन गान नर्तनो कला पौथोजनी राजिता ये जितना सारे भक्त मंडली है ये भक्त मंडली का पहचान्य है परमहंसों का पहचान है उनका जीवन जिंदगी है यह हरिकथा की है इसीलिए ये श्लोक के द्वारा आपको प्रमाण हुआ जीवा मरु प्रांगणे ये हमारा जवान रूप जब मरुभमि है इसके प्रांगण में चैतन्य महाप्रभु का कीपा चैतन्य महाप्रभु का परिप परिकरों का कृपा अपना परशोदो का कृपा के द्वारा मेरा जवान में हरिकथा नृत्य करना शुरू कर दे जिसका बारे में राधारणी का एक श्लोक आता है ना तुंडे तंडित तुण्डा बुले रोर करांगणी ये जो श्लोक है हम व्याख्या करेंगे कवि चेतो प्रांगण संगनी विजय थे सर्वेन्द्रियाण कि नो जाने जनिता क्यों अद्भुत अमृति कृष्णेति तिवर्णोदयी ये राधा रानी स्वयं स्वयं कहती है रूपक गोई पाद जी अपना किताब में लिखे तो जवान जी, जी जीव अंतिम में ऐसा अवस्था हो जाता साधु संग करते करते जो उसका जवान में भी जो श्रवण श्रवण पुटे जो कथा श्रवण किए है वो अपने आप बोलना शुरू कर दे उसका श्रवण अगर सही है तो वो कीर्तन भी आ जाएगा श्रवण करने का साथ तो कीर्तन भी आ जाएगा और श्रवण और कीर्तन जो है ये तभी संभव है जो ये श्रवण की विषय कीर्तन की विषय आपका दिल में शरण की विषय ना हो जाए तो ये श्रवण कीर्तन पक्का श्रवण कीर्तन नहीं समझा मेरा बात अर्थात श्रवण कीर्तन के साथ साथ एक दूसरा क्रिया है वो स्मरण है हम हरिकथा बोलते रहे और मेरा मन दूसरा जगह ये हो ही नहीं सकता जब हमारा सुना हुआ कीर्तन हम कर रहे हैं श्रवण भी ये हम जो कथा बोलते हैं वो तो हमारा भी कान में जा रहा है इसका साथ साथ मेरा स्मृति भी रहता है ये तीनों क्रिया अगर आपका जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका हरिकथा श्रवण या तो भजन राज्य में रहना चलना बोलना सब फजूल हो जाएगा बेकार इसमें ध्यान देना तो बात यह है हम तो ज़्यादा व्याख्या करने जाए तो होगा नहीं इधर अभी ये प्रश्न चल रहा है सनुक ऋषि बोल रहे हैं सनुक सनुक ऋषि शुक्रदेव गोस्वाई के पास बोल रहे हैं दो चार शब्दों का हमको बोलना चाहिए नहीं तो होगा नहीं ये बोले इहो घोरे कलौ प्राय जीवश्चा सुरता गलेशक्रांतोस्व सदने किम कियणम बले ये जो कलयुग है इसमें ज्यादातर आदमियों का हृदय असुर जैसा बन गया यो घोरे कलु प्रायो जीवश्चा असुरतम गता हा। जायो प्रायो जो जितना सारे है आदमी इन लोगों का हृदय असुर का मापिक हो गया खाना पीना चलना और खाओ पियो जियो ये छोड़ के दूसरा कोई भावना है नहीं आर क्लेसा क्रांतोस्व सो तसै शोधन किं पारायणम इसका शोधन करने करना चाहे तो उसमें ऐसा कोई आ, साधन है ऐसा कोई शास्त्र है जिसको सामने रख के साधु गुरु वैष्णव का मुखारविंद सुनना शुरू कर दे और साधन करे तो इसमें चरम मंगल हो जरूर होगा ऐसा कोई है साधन और कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा ऐसा कोई साधन है ऐसा कोई है तो पारायण है तो क्या है अब बताओ चिंता मनिर्लक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम प्रजच्छति गुर वैकुंठम जगी दुर्लभम चिंता मनिर्लक सुखम सुरेन्द्र स्वर्ग संपदम चिंता मुनि लुख सुखम सूरद्रु जो सुरेंद्र लिखा हुआ है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा चिंता मुनि लोखो सुखम सुरोद्रु स्वर्ग संपदम प्रज क्षति गुरहो प्रतो वैकुंठम जगे दुर्लभम चिंता मनी चिंत के चिंता मुनि किसको बोलता है जो मुनि का अपना मन में जो भावना आएगा वही वास्तव हो जाएगा इसको चिंतामनि स्पर्श मुनि किसको बोल जाता है जिसका साथ लोहे का धातु का स्पर्श करो सोने बन जाएगा या चिंता लोको मुनिर चिंता करने मात्रों से हृदय में वसी वस्तु प्राप्त हो जाएगा यह क्या है सूरद्रु अर्थात स्वर्गो में एक किस्म का वृक्ष होता है वो जो इच्छा आपको हो यह भिक्षा का भिक्षो का सामने जो मांग होंगे वही पैदा हो जाए वही दे देंगे आपको इसको बोले सूर्द्रु ये स्वर्ग का संपद है यह स्वर्ग का संपद है लेकिन यह स्वर्ग जो, जो का जो संपद है स्वर्ग का जो संपद है इसको लेके साधु गुरु वैष्णव का कोई इंटरेस्ट नहीं है यह स्वर्गों का संपद जरूर है लेकिन इसको गुरु वैष्णव का हृदय में कोई प्रभाव नहीं विस्तार कर सके क्योंकि उसका जो अंदर में जो अमृत है वो अलग चीज है इसका साथ किसी का तुलना तो हो ही नहीं सकता तो चिंता मुन लोग स्वर्ग संपदम प्रजक्षति और ये तो स्वर्ग में जाओ तो प्रार्थना करने से सत्य तो मिल जाएगा सारे दुनियादारी का चीज लेकिन अपना जो परमांश गुरु जी है शिशिलो भक्ति प्रमोद पूर्व स्वी महाराज या परमांश गुरु शिशिलो भक्ति दे तो माधव गुरुस्वी महाराज सिसिला भक्ति वलो तीर्थ महाराज ये जो गुरु है परमांश गुरु ये लोग अगर हमारा ऊपर प्रीति हो जाए प्रसन्न हो जाए इसके द्वारा क्या होगा हमारा वैकुंठ हम जोगी दुर्लभम जो जोगी राज बैठ के जोग कर रहा है हिमालय में तप कर रहा है और पंचाग्नि तप रहा है बहुत सारे कष्ट कर रहा है ये सब हमारा जरूरी होगा नहीं गुरु प्रतोपति वैकुंठ जोगी दुर्लभम जोगियों का लिए जो असंभव है प्राय असंभव है वो भी गुरु अगर परमंश गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो ये भी प्राप्ति संभव है तो आप चिंता करो गुरु तत्व तो तो को कैसे आपका हृदय में धारण करना है सिर्फ गुरु जी को रक्तमंस का शरीर है खाता पीता है तबीयत खराब है चलो देखने जाए ऐसा नहीं करो इसमें दर्शन खराब हो जाएगा गुरु जी का जो बांग्मय रूप मूर्ति गुरु जी का जो बानी मूर्ति उसको देखने का कोशिश करो समझा मेरा बात गुरु जी का साथ आपका परिचय कैसे हुआ कि, किस लिए गुरु जी का प्यार करते हो गुरुजी का जो स्वभाव है गुरुजी का जो चरित्र है गुरुजी का जो भजन है उसका जो कथन है सब आपको सुनने को मौका मिला तो गुरुजी का आपका हृदय में एक प्रभाव पैदा हुआ गुरुजी का बारे में वो कैसे हुआ था वो वानी के द्वारा ही हुआ था अगर किसी ने आपको आपका गुरुजी का बारे में कभी भी किसी भी हालत से उसका गुनागान नहीं किया होता तो आपका हृदय में गुरु का जो प्रभाव है कैसे विस्तारित होता हमारा मंदिर में गौरंग महापो रखा हुआ है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं राधा गोविंद और राधा वल्लभ जी रखा हुआ है कोई बात नहीं अगर सोचो कि किसी आदमी का साध राधा गोविंदो क्या वस्तु है वो जानते ही नहीं गौरंग महापो क्या वस्तु है जानते ही नहीं किसी सुना ही नहीं जिंदगी में उसका कानों में आया नहीं उसको ला आप समझने लग दो बोले क्या रखा है ये सब क्या चीज़ है आप इसलिए उनको अर्चन करते हो परिक्रमा करते हो उसका कीर्तन करते हो इसलिए कि गुरु वैष्णव का श्री मुखारोविंदो से ये जो विग्रोह खड़े हैं आपका सामने चैतन्य महापुर राधा बल्लभ जी इनका जो महिमा है आपको सुनने को बहुत मौका मिला तब तो आप जानते हो गौरंग महापो ये है इनके ही साक्षात गौरंग महापोई विग्रह रूप में खड़े विग्रह रूप में साक्षात गौरंग खड़े हम तो हैरान हो जाते हैं किसी को प्रश्न करो तुमने भगवान को देखे हो वो तो पहले बोलते महाराज हम झूठा बोलेगा क्या भगवान तो कहंगन भगवान को तो देखा नहीं बोलेगा ना ध्यान दो मेरा प्रश्न को किसी को हम प्रश्न करें भगवान को देखो वो तो घबरा जाएगा हमारे भगवान को थोड़ी देखे हमने भगवान क्या आया है मेरा सन अरे उल्लू भगवान को देखे नहीं क्या है भगवान नहीं है भगवान नहीं है देखने का तरीका आपको पता नहीं देखने का जो दृष्टि जो है उसी ढंग से देखा नहीं लेकिन विग्रह सामने है भगवान को आप देखे हैं लेकिन जिस तरीका से देखना चाहिए उसी स्थिति आपका अंदर में नहीं आया है जो विग्रह साक्षात व्रजन ये भाव आपका अंदर में नहीं आया, लेकिन विग्रह आप देखियो चैतन्य चैत्या तो हमें सब उत्प्रमाण है हो सके तो काल हम सुबह में चर्चा करेंगे विग्रह नौ तुम्हें साक्षात ब्रजन दनंदन प्रमाण है तो विग्रह नहीं है साक्षात ब्रजन ननन है उसके ही मनाने के लिए उसको प्रसन्न करने के लिए कथा सारे देवी भजन करने के लिए देवी दर्शन करने के लिए अष्टमी तिथि में चले जाए हम लोगों का कोई नुकसान नहीं है लेकिन सुखदेव गोस्वामी का सामने सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सामने रखकर हरिकथा बोला था। परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज को सामने रखकर हरिकथा बोला था एक परीक्षित महाराज को तो महाराज भगवान कहा गुरु वैष्णवों का प्रसन्नता के लिए ये हरिकथा है ये कोई लूटने के लिए नहीं कुछ तमाम नाम जस प्रतिष्ठा रुपया ये सब लूटने के लिए हरिकथा नहीं है तो कीर्तनकारी का योग्यता अश्रवणकारी का क्या योग्यता हो होना चाहिए ये जो महिमा है इसका अंत में जब अंत करे महिमा का तब तो हम बता देंगे श्रवण करने का योग्यता कैसा है और जो कीर्तनकारी जिसको व्याश्वासन में बैठाओगे इसका क्या योग्यता होना चाहिए कैसा कैसा होना चाहिए नहीं तो आपका जिंदगी बर्बाद भी हो सकता है क्योंकि शास्त्रों का अपमान है तो ये जो है अभी प्रश्न होता है जो जब सुखदेव गोस्वामी जी सी परीक्षित महाराज जी को कथामृतोपान करा कराकर उसको वो जो वो जो अमृतमय बनाने का चक्कर में थे अतः भगवत कथा प्रवचन करके परीक्षित महाराज के जो सात सात दिन मात्र है अवशेष उनका स्वरीय छूटने वाला है ये जो स्थिति है इसी स्थिति में भगवत रसामृतोपान करा कर उनका जो सिद्धि सर्व सिद्धि कराने वाले ये जो गुरु जी परी सुखदेव गोस्वामी जी जब ये कथा मृत्यु दान करने के लिए बैठे हैं स्वर्ग लोग से सारे देवता लोग आ गए आने के बाद गुरु जी अर्थात परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी का सामने एक प्रस्ताव रख दिए प्रपोजल वो प्रस्ताव में कहे कि देख आप तो आपको आप तो ये परीक्षित महाराज जी को कथा करा करा के आपको अम, उसको अजर अमर बनाना है तो एक काम करो ना कृपा करके जी ये जो हमारा कलश में जो अमृत है क्यों ना ये कलश को कलश का अमृत उसको दे दे आरा का कथा अमृत जो कर, वो हमको दे दे हम लोगों को दे दे तो इसी समय सुखदेव गोस्वामी जी देवता लोगों को अजग्य जानकर इसका उत्तर भी नहीं दिया देवता लोगों को उत्तर भी नहीं दिया इसका बहुत उसका अंदर में दुख दुख लगा सुखदेव गोस्वामी के इतना धक्का लगा कहाँ से आए ये सब लोग जो स्वर्ग का अमृत अमृत का साथ ये कथा अमृत भागवत कथा अमृत का तुलना करना शुरू कर दिया कहाँ से आए हैं सब कौन है कितना हिम्मत हुआ लोगों का अंदर इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर भी नहीं दिए उसका जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं दिया मुँह घोड़ा कर गए उसका उत्तर नहीं दिए और सुखदेव गोस्वामी जी मन ही मन वो देवता लोगों को एक भत्सना अर्थात गाली दे दिए वो गाली क्या है मीठा गाली भले सकार जी कुसला सुराहा ये देवता लोग अपना काम को हासिल करने के बहुत मतलबबाज़ बाज है मतलब बाज जानते हो अपना मन में छुपा हुआ उद्देश्य को एकदम कपट करके उसको हासिल करना जिसका उद्देश्य है उसको ही बोलाया था मतलबबाज तो सुखदेव गोसाई मन ही मन ये परमंस जी उनका लिए देवता लोगों के लिए ये बात को उच्चारण किए भले सकार जी कुशला सुरहा ये सकार जो में कुसला कुशलासुराहा सकार जो उद्धार करने के जो बुद्धि है ये देवता लोगों में है इसलिए इसका साथ कोई बात नहीं करना चाहिए कोई उत्तर नहीं दिए एक दफे श्री नारद जी महाराज का अस्तित्व तो आप जानते हो नारद जी महाराज घूमते रहते बिना लेकर हर वक्त बिना वादन करते करते भगवान का कीर्तन करते करते तमाम दुनिया को कृपा करने के लिए इधर उधर भटकते चलते है। हैं ये कृपा देने के लिए भटकते हैं तो एक बार वो क्या है जो ये जो नारद जी महाराज नारद जी महाराज एक विशालायम चारहो ऋषय सत्संगाथम समायाता दृशु तत्व नारदम एकदा विशालायम मान वो बज्र विशाल वहाँ चारो ऋषियों अमला अर्थात सनंद सनातन स्वन कुमार जो चार आदि जो ऋषि है ये चार ऋषि उधर पहुंचे थे सत्संगार्थम समाया सत्संग मिले क्योंकि भगवान का धाम में तो सत्संग मिलने के लिए जाना पड़ता है चलो दिव्यावन वृंदावन में घूम के आए बिहारी जी का या मदन मोहन का गोविंद जी का दर्शन करके आए इसका पीछे अगर सत्संग करने का कोई इच्छा नहीं है तो ओ पेड़ा लड्डू और माठा खा के आ जाएगा तो धाम में जाना किसी जगह जाना उसका पीछे उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि वहां जाके विमल आत्मा अमल आत्मा विमल आत्मा जो महापुरुष रहते हैं अपना भाप के साथ जो भजन करते हैं उन लोगों का एक महात्मा का साथ हमारा अगर दर्शन हो जाए इसके द्वारा हमारा जिंदगी माला -माल हो जाएगा हमारा जिंदगी परमार्थ का जो रास्ता है उसमें हम मालामाल हो जाएंगे इसीलिए धाम में जाना चाहिए धाम परिक्रमा में जाना इसका उद्देश्य है ये जो चतुष्सन है चतुष्सन जी ये भी ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं परमंश श्रेष्ठ फिर भी वो लोग सत्संग चाहते हैं क्यों सत्संग इसलिए चाहते हैं कि सत्संग होने से साधु संग रहने से हार्दिक भगवान का कथा का चर्चा होता है सुनने को मिलता है साधु भी एक साधु हो फिर भी वो साधु चाहता है दूसरा साधु का संग हो जाए क्यों इसके द्वारा आपस में हरि कथा का चर्चा हो जाए उसमें आनंद की बैठक बैठेगा इसलिए जो सत्सज्ञार्थम जो वो चतुस्वंत चारों ऋषि अमल अमलात्मा विमलात्मा वो पहुंचे कहाँ भद्र विशाल में वहां जाके अचानक नारद जी को दर्शन हुआ नारद जी का साथ दर्शन हुआ और नारद जी का सब जब दर्शन अरे महाराज नारद जी का साथ दर्शन हुआ कुमारा कुमार वो जो चतुर्वन है कुमार चतुर्कुमार बता ना समे अरे नारद जी सुनो सुनो जी कहा जा रहे हो इतना जल्दी और आपका हृदय में इतना क्या चिंतित है आप तो परमस हो आपका तो चिंता का कोई विषय हो ही नहीं सकता तो आपका आपको जो आप देख रहे हैं आपको चिंता तुर देख रहे हैं इतना चिंता कैसे जैसे उदासीन बन के दौड़ रहे हो हाँ जी कारण बता इसका कारण क्या है तो जब चतुस्सन को वो दे नारद देखे तो नारद भी चौंक गए री ये लोग कहां से आ गए अरे हमारा तो जीवन बन गया आनंद हो गया बोल के बस मुलाकात हो गए आप उसमें चर्चा शुरू हुआ और बोले ये उदास होने का कारण क्या है आपको चिंतातूर देख रहे हैं हमको लगता है आप किसी विषय में आप चिंतित है तो इसका कारण बताओ तो नारद जी बोलना शुरू कर दिए क्या जरूर है हम चिंतित हैं आप आप तो पर आप तो अंतर्जामी हैं सब जानते हो जरूर हम हाँ चिंतित है वो चिंता का कारण ये है हमने अभी अभी वो धरती पर गया था धरती पृथ्वी में गए अहम तो पृथ्वी जा तो ज्ञत्या हमने पृथ्वी में जाना उचित समझा क्योंकि पृथ्वी में वहाँ तो धाम है भगवान का लीला स्थली है बहुत सारे हैं जो है वहां जाए तो आनंद आ जाएगा अरे महाराज वहाँ पुष्कर है प्रयाग है काशी गोदावरी कितना सारे गंगा जी है ना वहाँ जाए तो आनंद होगा तो अहम तो पृथ्वी में ज्ञात्यातमीति पुष्कर प्रयाग च काशीम गोदावरीम तथा लेकिन महाराज हैरान की बात है हरिक्षेत्र कुक्षेत्र श्रीरंगम शत्रुबंधनम एव आदिषु तीर्थेश भ्रमण इतस्ततः ये सब जगह हम एकदम विचरण किए हैं लेकिन ये सब जगह भ्रमण करते समय मैं ऐसा शुभ आश्चर्य जो चीज देखे हैं इसके द्वारा मेरा दिल में बहुत ठेस पहुंच जाए ऐसा कैसा है सारी जो तित्वत्व है सारे जगह जो है वहां जाके देखा महाराज ये तो उल्टा स्थिति है वहां तो सत्यम नस्ती तपह शौचम दया दानम न विद्यती उदम भर, उदरम भरीनो जीवा बरा का कूट भाषिहा महाराज ये सब तीर्थ क्षेत्र में गया सब इतना तमाम इतना सुंदर जगह है वहाँ जाके देखा ना तो उस सब जगह में सत्य है ना तो तप है ना तो शौच है ना तो दया है दान है कुछ नहीं है सारे गए ये कैसे महाराज हुआ आ सारे पेट भरने के लिए सब पंडिताई करते हैं यहाँ वहाँ कोई सार वस्तु नहीं है महाराज हम तो एकदम चौंक गए ऐसा करते करते नारद जी तमाम जायगा घूरते घूरते बोले घूमते घूमते बोले महाराज मंदहा सुमन्न मतयो मंदभाग्या ही उपद्रुता प्रसन्न निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह मंदा सुमन मतयो मंदमती मंदमती जिसका हरिभजन में हरि कीर्तन में मन लग नहीं लगा ये तो एक किस्म का है और कब है तय सुमन्मति वो है महाराज ये दुर्भाग्य की बात है इनको भजन करने के लिए मौका मिला गुरु मिला वैष्णव मिला मंदिर में फिर फिर भी ये सब सामने रहते हुए भी कामिनी कांचन प्रतिष्ठा लेकर उसी में फंसे हुए हैं दुनियादारी का चिस में महाराज सुमन मती सुमन इसके बारकर मति खराब मति हो नहीं था सुमन्द मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता इसको इतना आलसी है भाग्य इतना खराब है बहु बहुभाग्य होने से तब किसी का साथ संतों का दर्शन होता है शास्त्रों का विचार है जो सत्संगो प्राप्त पुंभीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित बहु बहु पूर्व जन्म का सुकृति डिपॉजिट है जमते हुए फिर वो सुकृति आपको वास्तव साधु संग का रास्ता दिखाएगा वास्तव साधु संग तब होता है बहु सुकृति होने से एक सुकृति नहीं छोटा मोटा तब एक सच्चा साधु का संग हो जाता है और इसके द्वारा ही आपको भगवत राज्य में भगवान का पास जाने का रास्ता खोल जाता इसके सिवा होता नहीं सन निरता संतो ये महाराज साधु संतो बन के बैठे हैं लेकिन पखंडी है सारे हृदय में अरे महाराज जर जगत का संसार में जो आदमी है इसका अंदर में थोड़ा बहुत करुणा हो सकता है थोड़ा बहुत ये लोग इतना पासंडी हो गया कि मत पूछो संतों का वेश लेकर बैठा है ये बताएं नारद पासण निरता संतो विरक्ता स्वपरिग्रह बाहर में विरक्त तो हम दिखा रहे हैं लेकिन सपरिग्रह परिग्रहों के लिए इसका दिल में हर वक्त उसी में लगे है ये सब देख के नारद जी बड़ा दुखी हो गए और महाराज बड़ा हैरान की बात है बोला हम घूमते घूमते अचानक जब सारे मैदान घूमते घूमते सारा तीर्थस्थान घूमते घूमते अंतिम में हम वृंदावन में पहुंचे आज यमुना का किनारे जब पहुंचे वहां जाके आश्चर्य चीज देखा बोले महाराज कौन से कौन से आश्चर्य बोले एक सुंदर नवसुंदरी, सुंदरी ये सामने दो वृद्धों पड़े हुए हैं रो रहे हैं रगड़ रहे हैं एकदम उसका तबीयत बहुत खराब है ऐसा बीमारी है कभी भी उसका प्राण छूट सकता है और वहां बैठ के वहां बैठ के और सारे क्या है वो जो वो देवी हैं जो अपना सामने दो बूढ़ा उसको उसका लिए वो परिताप कर रही है आय हाय क्या हुआ क्या हुआ मेरा ये बेटा दो ऐसा हालत हो गया ऐसा करना शुरू कर दिया इसी समय नारद जी ने सोचा ये क्या कौन है पहले सोचा नारद जी ने वहाँ जब पहुंचे तो बातों बातों में निकल आया ये राज निकल आया कि ये है भक्ति देवी साक्षात भक्ति देवी भक्ति देवी ऐसा वृंदावन में बैठी बैठी जमुना करते रहे रो रही और वो दोनों जो बुढापन आ गया वो ये जो है ये कौन है ज्ञान बहिराग ज्ञान भैरागो दो दो जो लड़का ऐसा हालत है तो विषन्न मानस और उसको जो ये हालत देख के नारद जी बड़ा परेशान हो गए और देवी नारद जी के सामने उसका समाधान पूछे कि ऐसा कुछ करो आप तो ऋषि मनी ऋषि जो है संत महात्मा बड़ा दयालु होते हैं तो हमारा ये स्थिति है हमारा ये बेटा का ये दो बेटा का ऐसा हालत है आप तोरा कोई समाधान ढूंढो जैसे कि इसका हो जाए कुछ तो इसमें क्या हुआ समाधान उसका आकाशवाणी हुआ कुछ सत्कर्म का अनुष्ठान करो उसमें आकाशवाणी हुआ नारद जी जब चिंता करे सत्कर्म का अनुष्ठान बोला कि कौन सी सत्कर्म का अनुष्ठान करे तो नारद जी ने सोचा कि ठीक है जब आकाशवाणी हुआ तो उसमें बहुत वेद वेदांतो उपनिषद बहुत शोभन कराए सब शोभन कराए फिर भी उसका चेतना आई नहीं जब आए नहीं तो जो भक्ति देवी बड़ा चिंतित होके बोले कुछ साल उस समाधान निकालो तो नारद जी बोले देवी आप थोड़ा ठहरो हम इसका समाधान क्या है थोड़ा विचार करके देखिए ऐसे तो नारद जी सब जानते हैं अंतर्जान फिर भी ये अगर ना हो तो हमारा सामने ये रहस्य खुलेगा नहीं सब जानता है अर्जुन कोई बोखा आदमी नहीं है हैं जो मोह प्राप्त होकर कृष्ण के सामने बोल रहे स्वाधिम तम तो प्रपंच आपके चरण में हम गिरा हुआ हमको सिखाओ हमको बताओ हमारा जो समाधान करो ऐसा हालत हुआ है तो ये नहीं होने से क्या होता है श्रीमद भागवत जी गीता का रहस्य हमारे सामने आएगा नहीं श्रीमद भागवत जी महापुराण भी ऐसा है परीक्षित जी को ऐसा स्थिति में हाजिर किया तब तो सुखदेव गोस्वामी जी भागवत कथा का प्रवचन किए ये जगत में ऐसा ही धारा है एक एक कारण को लेकर ये जगत में एक एक सिद्धांत तो और एक, एक जो हमारा जो जो, जो कथा है ऐसे आते हैं तो यहाँ जो नारद ये जो नारद जी अभी घूमते घूमते अब सोचे किसी का सा चर्चा करना है वो तो अंतर सब जानते हैं लेकिन ये एक बहाना है नारद जी पूरा ऐसा स्थिति में उदास होकर घूमते घूमते अभी जो बताया था वहां बद्र विशाल में पहुंचे जब विद्र विशाल में स्थिति देखकर उदास होकर अब बोले भक्ति को बोलो थोड़ा समय दो हम इसी समय में विचार करके कर देखे क्या साधन है इसका समाधान ये चिंता करते करते जब वहां पहुंचे बद्र विशाल में वहां अचानक और चतुष्म के साथ चार कुमार का साथ दर्शन हुए और वहाँ चर्चा करना आपस में चर्चा हुआ तो बोले महाराज ऐसा करो आप जो सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए जो आकाशवाणी हुआ था वो क्या है श्रीमद्भागव जी माँ पुराण का पारण करो श्रीमद भागवत जी महापुराण का अगर कथा वाचन करो तो उसी में सारे तमाम मंगल हो जाएगा उसमें उसका उससे बढ़कर दुनिया में जगत में कोई साधन है ही नहीं तो महाराज क्या किया जाए बोले कोई बात नहीं तो हम कथा कह देंगे हम तो घर का है सब कथा कह देंगे बोले चार चतुस्सन बोले चलो कहाँ कथा होगा उसका स्थान भी निर्णय किया हरिद्वार जो ये जो हरिद्वार का आगे जो सप्तधारा है उसी जगह गंगा सुंदर बहती हुई आ रही है हिमालय से उसी जगह में उसी जगह में धीरे धीरे जो गंगा जी बहती हुई आ रहे हैं तटम आनंदम नाम वो तट का स्थान भी दे दिया है वहाँ चतुस्वन जाके कथा करेंगे भागवत कथा करेंगे नारद जी का आनंद हुआ बोले ठीक है और जाके सारा जगह तो खबर तो फैल गया और तो छुपे नहीं रहता है तो उसी समय वहां जाके चतुस्वन के द्वारा भागवत वाचन करना शुरू कर दिए उसमें उद्धव जी पहुंचे अर्जुन पहुंचे कोई करताल ठोकना सूर्य प्रहलाद जी आए प्रहलाद आए सारे तमाम संत महात्मे आए और जितना पहुंचे हुए पूरा सारे तमाम साधु संत समझ आए वहाँ के कीर्तन हुआ बहुत जोर ते कीर्तन शुरू हर शुरू हो गया और वहाँ भागवत कथा होना शुरू कर दिया और उस समय क्या हुआ उस समय देखा गया जो ये जो भक्ति देवी भक्ति देवी आखे उधर उपस्थित हो गए भक्ति देवी वहां पहुंच गए भक्ति देवी ज्ञान बोराग्र को लेकर वहां पहुंच गए और महाराज इधर जो कथा हुआ था उसमें साक्षात क्या हुआ भगवान साक्षात शैम सुंदर उसी कथा में साक्षात प्रकट हो गए ऐसा कथा का सार था इतना आनंद था कीर्तन में इतना मजा था जो उसमें भगवान खींचे आए ये जो रसामृत सिंधु में हमारा श्री रूपोदेव रूप गोस्वामी जी जो बताएं भक्ति का जो वर्णन दिए हैं उसी में लिखा गया भक्ति का बारे में सा श्री कृष्णाकर्षणी चौसा अर्थात श्री कृष्ण को खींच के लाने का ये पद्धति है भगवान श्रीकृष्ण को श्री को खींच के लाने का ये जो पद्धति है इसका नाम है भक्ति इसके द्वारा भक्ति और हरि कथा कीर्तन में जो भक्ति प्रकाशित होते हैं इसका ऊपर भक्ति होता ही नहीं तो इसलिए भागवत कथा शुरू हो गया इसके द्वारा तो सारे तमाम ऋषि समाज पहुंचे, अंतिम में भक्ति देवी भी उधर पहुंच गए और कथा कीर्तन के साथ साथ भक्ति देवी का जो कष्ट है वो मिट गई और ज्ञान वैराग्य देखिए भक्ति नहीं रहे तो ज्ञान वैराग्य तो ऑटोमेटिक बुद्ध बन जाए क्योंकि वृंदावन में भक्ति छोड़कर ज्ञान वैराग्य का कोई स्थान है नहीं कि लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्यों स्वाभाविक रूप में रहती है ग्वैन एवं वैराग्यो भक्ति रहे तो ज्ञान वैराग्यो स्वाभाविक रहते हैं ये सब श्लोक है भागवत भाग में आप विचार करके देखोगे जो उसमें हैं भक्ति का साथ साथ ज्ञान वैराग स्वाभाविक रूप में उसका अंदर पर अंदर रहता है चतुस्सन का भागवत कथा हुआ उसके साथ साथ ये चतुष्सन ने नारद जी के सामने एक आश्चर्य की बात बताई महाराज आप जानते नहीं हो ये जो भगवत कथा ये भगवत कथा क्या कुछ नहीं कर सकता है भगवान को भी गोदी में दे सकता है इसके द्वारा सब कुछ संभव है भक्ति के द्वारा क्या संभव नहीं है यहां तक कि जो प्रेत प्राप्त हुआ वो तो स्वाभाविक बात है जब भगवान ही प्राप्ति कर प्राप्ति कारक है भगवान को ही आपको गोदी में बैठा दे तो ये सब प्रेत निवारण सारे दुख निवार दुनिया का आदमी जितना सारे भगवत सप्ताह करता है हमको तो घिना लगता है बोले महाराज किस लिए बोले इसलिए घिना लगता है कि प्रभुपात जी हमारे गुरुवर को बहुत दुखी होते थे भागवत सत्ता तो माना नहीं है भागवत सत्ता तो के बारे में पद्मपुराण में स्कंदपुर में सब है लेकिन किस तरीका के होना चाहिए किस मकसद को सामने रखकर भागवत कथा होना चाहिए इसी बात को ध्यान देना चाहिए तमाम आदमी दुनिया का जो है ये धर्म अर्थों और काम धर्म तो ज्यादा जाजन नहीं करते काम और थो ये दोनों कोई ही अरे तो दूर की बात है मोक्ष तो कराने वाला कोई है ही नहीं और मोक्ष मांगते ही नहीं और गौड़ी समाज में हमारा भक्ति भक्ति समाज में मोक्षों बोल के जो चीज है उसका व्याख्या जीवकों से ही सुंदर की है मोक्षों का मतलब क्या है वजन स्वरूपणों व्यवस्थिति इतमुक्ति मोक्षों मतलब ये अत्यंतिक दुखों का निवृत्ति अत्यंतिक दुखों का निवृत्ति वो आप जो मोक्ष मांगते हो ये मोक्ष जिस तरीका में जिस तरीका से आप मांगते हो इसमें मोक्ष आपका वास्तव नहीं आएगा लेकिन भक्ति के द्वारा आप अगर मोक्षो स्वाभाविक रूप में आपका अंदर आ जाएगा ये मोक्षो मतलब मुक्ति ये स्वाभाविक मुक्ति का भी ओने बहुत सारे ग्रेड है मुक्ति एक किस्म का नहीं होता है ओ पहले ये बताए जी गोस्वामी पाद जी स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति अर्थात जीवात्माओं को उसका जो वास्तव स्वरूप है अंदर में छुपा हुआ है वो स्वरूप ये स्वरूप में आपको व्यवस्थित कर दे इसका ही नाम है मुक्ति अर्थात आप जो आप जो कृष्णदास है इसका अनुभव हो जाए यही आपका लिए मुक्ति समझा मेरा बात मुक्ति का अर्थो बाहरी दुनिया जो है दुनिया का आदमी दूसरा किस्म का करता है लेकिन जो गौड़ी और सिद्धांत तो है इसमें ये माने रखता है कि स्वरूपेणों व्यवस्थिति इति मुक्ति अर्थात जीवात्माओं को अपना स्वरूप का परिचय हो जाए कि हम कृष्ण का ही दास है कृष्ण छोड़ के हमारा कोई गोती नहीं है कृष्ण सेवा ही हमारा जिंदगी का एक मकसद है एक ही जब ये पता चल जाए तो स्वाभाविक रूप से उसका भक्ति तो आए भक्ति के सारा मुक्ति तो स्वाभाविक पीछे ही है तो कोई असुविधा नहीं तो इसीलिए ये दुनिया का आदमी औरथों और काम ये दोनों को सामने रखकर हमारा बेटा नहीं हुआ भागवत वचन कर दो बेटा पैदा हो जाएगा और हमारा समस्या आए हुए हैं तबीयत खराब है उसको थोड़ा भागवत वचन कर दो तबियत खराब हो जाए भगवान को भागवत मतलब भगवान भागवत मतलब साक्षात भगवान ये भागवत को अपना उद्देश्यों में व्यवहार करना अपना स्वार्थ के लिए यूज करना ये सबसे बड़ा अपराध है ये अगर करो तो आपको भक्ति जिंदगी में करोड़ों जन्म में नहीं मिलने वाला धर्मों अर्थों काम मुख्यों ये चार उद्देश्यों छोड़कर भक्ति चाहिए इस भाव को लेकर कोई भागवत कथा सुने और प्रतिज्ञा करके बोले ब्रह्म हम प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि हमको भक्ति छोड़कर किसी चीज को अपेक्षा नहीं है आप हरिकथा बोल दो तो हम ऐसे ही हरि कथा बोल देंगे लेकिन अक्सर जो है इसमें ये उद्देश्य नहीं है कि भक्ति देने वाला जो ताकत ये संतों में नहीं है तो नहीं है तो क्या करें भागवत वचन तो पैसा के लिए करे तो ये सब सारे शास्त्रों में निश्चित किया गया ये अगर चलते रहे तो दुनिया में जितना सारा समस्या बढ़ते चलेगा गोमाता का ऊपर अत्याचार भागवत का ऊपर अत्याचार साधु संतों का ऊपर अत्याचार जितना तक जितना दिन तक चले तो इस जगत में शांति प्रतिष्ठित नहीं आनंद नहीं प्रतिष्ठित हो सकता संभव नहीं यहां बताया गया सकल भुवन मध्य निर्धना अपि धन्य निवसते हर, हरे श्रीहरे भक्ति रे कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते निवसती हृदय ये श्री हरेर भक्ति रेखा जिसका कोई संपत्ति नहीं है वो भी ये दुनिया में मालामाल है वो, दु, वो भी दुनिया में एकदम राजा है जिसका हृदय में एकांत रूप में हरि भक्ति है इसलिए यह बताया गया सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदय हरिर्भक्ति का हरिपी निज लोकम सर्वथाथो विहायो प्रवेशति हृदय भक्ति सूत्रोपनो हरिपी भगवान क्या कहते हैं जहाँ भक्ति है भक्ति देवी अगर कृपा ना कर दो, हरि तो आएगा नहीं विरास करेगा नहीं हरि तब हरि तभी ही आएगा आपका हृदय में जब वो देखे भक्ति देवी पहले उसका ऊपर प्रसन्न हुआ जब भक्ति देवी वहां हृदय में जाके बैठ जाएगी भक्ति देवी जब हृदय में बैठ जाएगी भक्ति जब ही जब हृदय में भक्ति देवी जब हृदय में बैठ जाएगी तब तो स्वाभाविक रूप में भगवान खींचे आएगा नंदलाला खींचे आएगा भगवान खींचे आएगा श्रीमद भागवत जी महापुराण का ये जो विषय है ये बताते हुए अभी हमारा भी जो चतुस्त जी नारद जी को बता रहे हैं कि देखो बड़ा आश्चर्य है इस विषय में भगवत भगवान भगवत जी का क्या महिमा है इसको जगत के सामने स्थापन करने के लिए बहुत बहुत पुराना एक घटना को आपका सामने सुना रहे इसमें क्या होगा इसमें तमाम दुनिया को पता चलेगा कि ये भगवत जी महापुराण क्या खमता है इसका पीछे ये बोलते हुए चतुर्थोध्याय में गोकारुण जी महाराज का उपाख्यान बताएं यहां बताते हुए बोले ये तो पहले हम बताएं वो जहाँ चतुसंजी हरी कथा बोल रहे थे वहाँ भगवान प्रकुट हो गए करताल सब ठोक रहे सब कोई मृदंग बजा रहे प्रहलाद और, और तो करताल ठोके इस समय में उस कीर्तन के द्वारा जय जयकार आनंद उत्सव हुआ अर बनमालि घन स्वाम पित मनोहर कंची कलाप रुचिरो लसत मुकुटकुंडल वहां वनमे घनश्यावासा मनोहर कलापुरुचिरो लसत मुकुटकुंडल त्रिभंग कोटि लिताशारुकौस्तविराजिता कोटीमण्यो हरिचंदन चर्चित से हैं परमांदमूर्तिमधुर मुरलीधर वहाँ प्रकट हो गए भगवान का स्वरूप का वर्णन किया कैसे वन माले घन श्याम पीत वास ये कीर्तन के द्वारा सारे जगत संत समाज को आह्लादित करते हुए भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए ओके सब कोई को कृपा किए और इसी अवस्था में आगे चलकर वर्णना किए जो चतुस्सन बता रहे नारद जी को जे नारद जी को बता रहे हैं कि बहुत पूर्व में एक घटना आपका सामने सुनाए तो इसके द्वारा भागवत जी महाप्राण क्या कुछ नहीं कर सकता इसका आपको पता चलेगा एक दफे चतुषंजी बता रहे हैं तुंगोहद्रा त्वटे तो पूर्वम अभूत पत्तम उत्तमम तुंगोहद्रा नाम का एक नदी है दक्षिण भारत में इसका तट में इसका तट में बहुत सुंदर एक नगर बसे हुए हैं ग्राम उसी पत्तनम उत्तनम उत्तमम उत्तम पतन वहाँ उसी जगह आत्मदेव नाम कर नाम का एक ब्राह्मण वहां रहते थे उसको वेद वेदान तो सब पता है कर्मकांडी में निष्णा तो है सब कुछ और आत्मदेव पूरे तस्मिन सर्व सर्वेद विशारद और स्रोतो स्मारतेषु निष्नातो तो द्वितीय भास्कर वो अपना ब्राह्मण था उसका इतना तेजान था तो उसमें जैसा लगता है द्वितीय भास्कर सूर्य का जलते हैं चमकते हैं स्रोतो कर्मो स्रोतो और स्मारतेशु निष्णातो स्रोतो विद्या में भी निष्णातो बताया और स्मार्तो कर्म जो अथवा जाजन जाजन जो क्रिया कर्म कराता है ब्राह्मण लोग योग्य आदि उसमें भी न निष्णात है और इसी अवस्था में इनका हृदय में एक दुख बड़ा दुख उपस्थित हुए क्योंकि बहुत दिन हुआ शादी हुआ है लेकिन एक भी संतान नहीं पैदा हुए इसके कारण वो ब्राह्मण बड़ा दुखी थे और किसी भी हालत से उसको दिल में चैन नहीं आते बेचैनी बने रहते हैं और महाराज क्या बताएं? ऐसा है कि, कि ग्राम जो वहाँ का कोई आदमी आके उसका घर में पानी भी पीना नहीं चाहते और सुबह में मुड़कर उसका सकल भी नहीं देखे ऐसा कहावत है गांव में अभी भी है वह अगर किसका अगर बच्चा संतान नहीं हुआ तो सुबह में उठकर पहला उसका मुख नहीं देखेंगे ऐसा नियम अभी भी है दक्षिण भारत में भी है जाओ उधर ऐसा है उसके घर में कुछ आते नहीं और इसी अवस्था में वो दुखी हुआ बहुत दुखी और इसका समाधान करने के लिए वो तो कोई रास्ता नहीं दिखा बाद में क्या हुआ वो संसार में पैसा का तो कोई कमी नहीं था जजमानी करके बहुत सारे मिलता था बहुत धन दौलत तो सोचे कि ये जिंदगी का कोई माने नहीं रखता है ये जिंदगी क्या करें हम जिसमें कोई आदमी का कोई ये जो संसारी आदमी इसके क्या माने हैं इसमें कोई संतान नहीं कुछ नहीं है तो ये तो हम संसार छोड़ कर रोते रोते जंगल का ओर चल दिए और जंगल में जाके वो सोचे कि हम आत्महत्या करेंगे आत्मादेव आत्महत्या करना चाहते हैं कि किस लिए आत्मदेव का आत्महत्या का पीछे कारण है कि उसका वो जो कोई संतान नहीं है यही कारण है इसके द्वारा दुखी होकर और मरना चाहते हैं जब जंगल में पेड़ का नीचे एक तालाब का सामने बैठ चिंता कर रहे कि किसी समय बाद हम छलांग लगा के शरीर को छोड़ेंगे उसी समय उनको नजर में आया कि किसी संत महात्मा वहां बैठ के भजन कर रहा है तो उन्होंने उनको दुखी देखा तो उन्होंने वो आत्मदेव ब्राह्मण को पूछे हाँ जी महाराज आप बताओ किस लिए आप इतना दुखी हो दुख का पीछे कारण क्या है इतना दुखी हो कि तब ये जो प्रश्न किए तो उसका रोना और ज्यादा हो गया क्योंकि साधु के सामने दुखों को प्रकट करे तो वो दुखी होकर हमारा ऊपर रिझ जाए प्रसन्न हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है असंभव भी संभव हो सकता है ऐसा हो सकता है साधु संतों का कीबा तो इसलिए जब ये बदो तवम सरम मध्यम स्वस्व दुखस्व कारणं अपना दुखी कारण को बताओ जब ऐसा करके बार बार बोलना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण ने उनका सामने अपना दुख की कारण बता दिए महाराज क्या कहे मेरा ऐसा स्थिति है मेरा जीना असंभव है मैं मरना चाहता हूँ मैं अपना घर में कोई गौ पालन के लिए लाए गौ माता को वो भी बांजा बन जाती है कोई बच्चा नहीं पैदा कर तो दूध भी नहीं है कुछ नहीं है और हमारा जिंदगी में धीख हम मगी पौधा किसी पेड़ का पौधा लेके हमारा बगीचे में लगाने का कोशिश करें पैदा सू, पौधा सूख जाता है या तो रहे तो फल भी नहीं देता है ऐसा हालत है मेरा घर में कोई पानी भी नहीं पीना चाहता ऐसा हालत में मैं बड़ा दुखी हूँ अपना शरीर को शांत करना चाहता हूँ इसी अवस्था धिक् जीवितम प्रजाहीनम धिक गृह प्रजांग बिना ये प्रजा अर्थात अपतो पुत्रो पुत्र पुत्र छोड़ कर, जो जिंदगी है इस जिंदगी में अधिकार है ऐसा करते करते बहुत रोया तो ज्योति ने बचाए ज्योति संत महात्मा क्या करे जो दुख की जो कारण है इसको हटाने के लिए कुछ तो तत्व ज्ञान को उपदेश कर दे तत्व ज्ञान को उपदेश कर दे तो अपने आप उसका ज्ञान जागृत हो जाए तो दुखो हट जाएगा तो इसी काम में लगे हुए हैं संत महात्मा बोल रहे हैं मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मण गति ही आ देखो ये महाराज कर्म का जो गति है सब अपना अपना कर्मफल तो भुगते हैं क्योंकि कर्मफल को आप किसी भी हालत से टाल नहीं सकते हो इससे शास्त्र में बताया हुआ जे अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्मम शुभा शुभम अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्मों शुभा जो पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व में किया हुआ आपका कृत कर्म जो है अच्छा बुरा जो कर्म है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा इसका कोई रास्ता है नहीं अगर साधु गुरु वैष्णव संत महात्मा का कीपा मिल जाए उसमें क्या भजन करते करते वो जो होना है तो होगा लेकिन हल्का होगा समझाना मेरा बात समझो कि कोई एक्सीडेंट होना है लेकिन गुरु वैष्णव का किपा प्रसन्न है उसका ऊपर तो एक्सीडेंट तो जरूर होगा हल्का हो जाएगा कुछ ऐसा हुआ बहुत होना था हल्का हो जाएगा ऐसा है तो बार बार बताएं कि वो संतों ने उसको देखकर बताएं महाराज मुंचा ज्ञानम मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मण गति ही विवेकंतु समासाद्यो साध्यो तयो संसार वासनम देखो महाराज संसार का जो वासना छुपा हुआ है आपका दिल में इसी दुख के कारण है यही है तमाम दुनिया का जो आदमी रोते हैं आत्महत्या करते हैं इसका पीछे कारण है उस अंदर में संसार है और संसार में तो दुख तो है ही है समूहों दुखों का समूह दुखों का एकदम एकत्रित जो अवस्थान है उसका नाम है संसार समझा नहीं तमाम दुखों को एक जगह इकट्ठा कर दो उसको इसका नाम है संसार अब इस संसार में रोकर आप रहोगे मस्त रहेंगे आनंद रहेगा अनंत तो काल हम जीवित रहेंगे मोज लेंगे ये तो थोड़ी संभव है इज इट पॉसिबल संभव नहीं ये बात को समझना चाहिए और ये संत महात्मा ने उनको बताए देखो आपका त, आपका जो तकदीर है हम तो देख के बताते हैं तो जन्मावधि तब पुत्र जन्म तो छोड़ दो सात जन्म अगले जो स, आ, आपका आएगा सात जन्म तक आपका तकदीर में पुत्रो पौत्र पुत्रो कुछ नहीं है लड़का लड़की कुछ संतान नहीं है आपका आप रोके क्या करोगे ये आपका कर्म फल होगा भागवत में भी चित्त केतु राजा आदि प्रसंग आएगा वहां देखे कैसा रोया कैसे दुखी हुआ उसके द्वारा परिणति क्या हुआ वो सब आपका सामने आए भागवत चर्चा में तो सब सप्तो जन्मावधि तब पुत्र नहीं वो अच नहीं वो अच आपको तो पुत्र है नहीं लिखा तो कहां से आएगा जब ऐसा बताए तो ब्राह्मण ने और चीका चिल्ला और जोर से रोदन करना सोचा अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं कि पुत्रम दे ही बलाद ओपी जोर जबरस्ती आपको पुत्र देना पड़ेगा नहीं तो आपका सामने हम छलांग लगाएंगे हम मरेंगे तो संतो तो बड़ा घबरा गया भाई मरी हमारा सामने मरेगा ये तो ठीक नहीं है तो क्या है अरे महाराज सुनो तो सुन। नहीं हम कुछ कुछ सुनना नहीं चाहते हम आपका भजन बल है आप किसी भी हालत से मेरे को यह समाधान कर दो पुत्रम संत महात्मा ने बोला देखो ये तत्व ज्ञान आपका हृदय में आ जाए तो सारे समाधान है बोला ये सब हम कुछ नहीं सुनना चाहते अब ब्राह्मण ने बोले देखो शास्त्र में सुना है चित्र केतु कितना कष्ट मिला था उसको भी तो संतान मिला था ऐसा बोल के रो रहे इसी समय ब्राह्मण ने बोला तो क्या किया जाए ए, ए, संतों ने सोचा कि तो आत्महत्या करेगा हम क्या करें तो उसमें अपना झोला से एक फल निकाला फल निकाल के ब्राह्मण का हाथ में दीजिए हाँ जी आत्महत्या मत करो इसमें तो मेरा दोस्त लगे हमारा समझा आत्महत्या करोगे ठीक है काम करो ये फल को ले जाओ ये फल को लेकर अपना जो बीवी है उसको इसको खिला देना और नियम सारे बताएं कि जितना दिन तक एक फल खाने से और पुत्र संभवा हो जाए हो जाएगी वो लेकिन ये सब नियम को पालन करना वचन बोलना झूठा नहीं बोलना और इतना इतना शुद्धता पालन करना सत्व सोचो दया बिल्कुल भी कुटिलता अंदर में कोई राजनीति बिल्कुल नहीं वो अगर करोगे नहीं करोगे अर्थात शुद्ध शुद्ध भुमि, भूमिका को निभाओगे धीरे धीरे ठीक जीवन यात्रा को ठीक से अब चले तो आगे चलकर आपको भक्तिमान एक पुत्र होगा जो पुत्र आपका खानदान को तर देंगे आ महाराज जाओ जो होने का तो तकदीर में लिखा वही होगा आ फलभक्षण न गर्भोस्वाद गर्भे न उदरम वृद्धता अस्ल्पभक्षम ततो अशक्तिर गृह कार्यम कथन भवे ये जो प्रवचन अभी बताए वो उस उनके जो पत्नी हैं धुंधुली देवी इसका प्रवचन है वो बताते हैं वो अपना जो जो मन में विचार किया जे महाराज अब ये जो फल खाने के लिए पति देवता लाए हैं उसको तो खाने से तो उधर वृद्धि हो जाएगा तो घर में अगर आँख फाँख लगे कोई मुसीबत आए तो दौड़ नहीं सकेंगे मुश्किल हो जाएगा और खाना पीना भी कम हो जाएगा उतना थोड़ा सा खाना और इसमें कष्ट भी होगा क्योंकि जो मैया प्रसव करते हैं वो जानती हैं कितना कष्ट है तो महाराज ये काम करे वो आप आपस में चर्चा की आपस आप में चर्चा किया तो वो तो कुटिल थी उसका रोज उसका साथ किसी ना किसी को झगड़ा झाँटी वो सब रहती है कुटिल और उसका बुद्ध जिसका बुद्धि कुटिल है उसका तो समाधान नहीं दिखेगा विश्वास नहीं है उसका तो उन्होंने क्या किया फल भोजन नहीं किए तकदीर में लिखा हुआ है क्या करे और फल को क्या किए वो फल को उसका घर में जो गौमाता जी हैं गौमाता जी को वो फल को खिला दिए और अपने क्या किया नाटक किए गर्भधारण का नाटक किए कपड़ा फपड़ा लगाकर पोति देवता तो बूखा है सीधा साधा बेचारा वो के ज़्यादातर बाहर में भी रहते हैं वो उसका जो धंधा पानी है जाजन जाजन जो कुछ है वो उस तो उसमें रहते हैं तो उसी में वो क्या किया नाटक किया दस महीना का और एक उसका जो संपर्क में बहिन लगती है उसका साथ बात किया ये देख तेरा पास तो कितना संतान है हर साल में एक एक संतान एक काम कर बहुत पैसा तेरे को दे देंगे तो एक अपना जो इस बार जो होने वाली है उस संतान को हमको दे तो ओ छुपके से दे जाना और उसके बदले में बहुत धन दो धन दे देंगे और पति देवता को हम बताएंगे जो ये हमारा पुत्र है हैं ऐसा कर दे उन्होंने मन गए राजी हुए तो उसके बाद क्या हुआ ऐसा नाटक करते करते दस महीना का बाद जो पति देवता को काम पे बाहर गए इधर उधर उसी समय में नाटक को नाटक कर दिया कि वो बच्चा को छुपके से लाया और बोले पति देवता ये हाँ जी आपका संतान हुआ ये देखो बल्कि बड़ा आनंद उत्साह किया और ऐसा आनंद नाटक रचाया तो बोले पति देवता पति देवता को ऐसा बताएं कि महाराज ये तो आश्चर्य की बात है मेरा पुत्र हुआ है लेकिन स्तन में दूध नहीं है ये कैसे है पालन पोषण कैसे होगा सच्चा तो हुआ नहीं भगवान ठाकुर जी तो दे देते हैं मैया का अब वो क्या किया बेचारा आप क्यों आत्मादेप तो आश्चर्य हो गए संभव तो होता नहीं हुआ है कभी तबियत खराब हो सकता तो एक काम करें तो मेरा एक बहन का बच्चा हुआ है संतान उसका संतान मर गया तो उसको ला के रखे तो बच्चा का पोषण भी हो जाएगा थोड़ा बहुत दे दोगे उसको पैसा आदि पर तो ठीक है जो उचित समझे वो करो ऐसा करके वो नाटक को आगे बढ़ाया नाटक तो नाटक ही होता है नाटक आगे चल के ऐसा अवस्था हुआ तो आगे चल के ऐसा अवस्था हुआ कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ बड़ा होते होते महाराज जो स्वभाव है उसका वो प्रकाशित हुआ स्वभाव जो है वो प्रकाशित हुआ वो बड़ा दुष्ट निकाला और ये जो धुंधली देवी धुंधली देवी क्या किए और ब्राह्मण आत्मदेव जी सोचा कि शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव ने आकर जातो कर्म संस्कार कर दे उसका जातकर्म संस्कार होता ना जन्म लेने के बाद उसका बाद थोड़ा उसका नाम भी रखना पड़ता है बोले आज उसको बुलाया और धुंधुली देवी झगड़ा किया बोले भाई बच्चा तो हमारा है नाम रखने बाहर का आदमी आ जाएगा हम ही रखेंगे नाम बोले ठीक है जो आत्मदेव का कहना चलता नहीं घर में एकदम हल्ला मचा देंगे आत्मादेव डर के मरे रहते हैं बीवी है जो है, दुनिया में कहना है दुनिया में जितना बड़ा वीर पुरुष है सब बीवी के सामने झुकता है यहाँ तक कि बांग्ला में उसका नाम है बांग्ला का टाइगर बोला जाता है टाइगर ऑफ बंगाल जिसका नाम है कुमार आशुतोष जिसको ब्रिटिश लोग भी डरते थे वो भी घर में आए तो बीबी के सामने माथा नीचु और डर उधर बात चलता नहीं ऐसा ही नियम है दुनिया का तो इसी समय धुंधुली देवी सब कोई को भगा दिए नाम रखने आ गया बाहर से हम नाम रखेंगे अपना नाम पर रखेंगे और ठीक है जो उचित समझे करो तो धुंधुली देवी ने उसका नाम रख दिए क्या कैसा नाम रख दिए उसका नाम रख दिए क्या नाम रख दिए धुंधुकारी रख दिए धुंधुकारी क्या हुआ महाखल हुआ बदमाश हुआ आगे चल के इतना बदमाश से शुरू कर दिए कि पूछो मा वो तमाम जयगा चोरी डकाती बदमाशी वो सब शुरू कर दिए और इसका पहले जो वो जो संतान जो बहन का घर से लाके वो धुंधुकारी नाम दिए इसका साथ साथ तो गोमाता का भी संतान पैदा हुआ उसको तो देखने में पूरा एकदम देवता जैसा लेकिन एक है कान जैसा गोमाता का जैसा ऐसा देखने में तो एक तो देवता जैसा लेकिन कान थोड़ा ऐसा है इससे इसका नाम रख दिया गया गोकर्ण जी महाराज अभी भी गोकर्ण तत्व दक्षिण भारत में है गोकर्ण तीव गोकर्ण जी महाभागवत हुआ है कि क्योंकि गोमाता गो का कोक्ष से पैदा हुआ आ उसका इतना ज्ञान है बचपन से ही धीरे धीरे संस्कार अच्छा है ये मामूली अच्छा नहीं है किसी ने संतों ने फॉल दिया है तो ये जो धुंधुकारी महाखल हुआ है गोकर्ण गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला इसको लेके बड़ा परेशान हो गया संसार में जीना मुश्किल हो गया ऐसा आक्रमण करते हैं ये लड़का जुआ खेले डाक, डाको, डा डाको मैंने चोरी करे खराब काज बहुत सारे करे वेश्या का घर में जाए ऐसा उत्तचार करे कि आत्मादेव जी का खटिया खड़ा हो गया अब वो रोना शुरू कर दिया वो घर में रोते रोते चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कतिष्ठा मी कच्छा मी को, को दुखम बपु है हम कहाँ जाए किसको हमारा दुखो बोलते फिरे आ प्राणांग तैयामी दुखेण हा कष्ट मम संस्थितम हा कष्टो ममो संस्थितम हा हमारा ये कष्टो सामने आया ये कष्टो तो ऐसा है हमको आत्महत्या करना चाहिए आप महाराज टीकाकारों ने बताया था पहले आप आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव आप किस लिए गए थे आत्महत्या करने के लिए बोले पहले आत्महत्या करने के लिए किया था कि हमारा पुत्र नहीं था अब आत्मदेव जी अभी आत्महत्या करने के लिए जा रहा है किस लिए कि क्यों पुत्र हुआ है संसार का इन संसार का स्थिति ऐसा ही है आप जो मांगे तो काल वो नहीं मांगे परसुओ न मांगे ऐसा स्थिति है ऐसा करके आत्मजीव का आत्मदेव का जो जिंदगी हराम हो गया वो अभी आत्महत्या करना चाहता है प्राणांश तयामी दुखेनो हा कष्टमों संस्थितम इस ऐसा हालत हो गया और उसके बाद उसका जिंदगी में जो धक्का लगने से तब थोड़ा विवे गुदित होता है इसलिए दुख होना जरूरी है देखो ज्यादा ज्यादा जो संत महात्मा बने और सबका जिंदगी के पीछे एक एक दुख है थोड़ा बहुत सर कोई का नहीं ऐसा भी है बचपन से ही भक्ति बन गया लेकिन बहुत आदमी ऐसा है तो धक्का लगा तो उसको संसार जो आसार है महसूस हुआ तब चुप छोड़ा। नहीं तो ये जो संसार का बंधन जो ये छोड़ना मामूली बात नहीं है तो इसलिए बोला जो बोधया मासो जनकन वैराग्यम पर गोकर्ण जी क्या किए बचेन मासो जनकम वैराग्यम परिदर्शयन आप गोकर्ण जी सामने हैं उसका तो काम है कुछ वो तो साधु है बड़ा साधु संत महात्मा उन्होंने सोचे कि पिता का ये दुख का समाधान थोड़ा निकाले तो समाधान तत्व ज्ञान को उपदेश कर दे तो उसमें क्या उसका दुख अपने आप हट जाएगा ऐसा करके धीरे धीरे तत्व ज्ञान को उपदेश करना शुरू कर देंगे तो इस समय ये जो गोकर्ण जी का जो पिताजी आत्मादेव जी इन्होंने अंतर में वैराग्य पैदा हुआ अभी धक्का लगा उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया संसार असार हो जलते संसार ये श्लोक जो है किसी किसी महात्मा का जिंदगी में एक श्लोक सुनकर भागवत का महिमा ये श्लोक सुनकर वो बचपन में पढ़ा लिखा छोड़कर साधु बन गए एक श्लोक ये भागवत सुनते सुनते एक श्लोक आपका जिंदगी में धक्का लगा दे वही आपका लिए भागवत प्राप्ति का कारण हो जाए आज वो ज्यादा नहीं कहेंगे आज समय हो गया आप लोगों का भी जल्दीबाजी है इससे विपदो नहीं विपदो, संपदो नहीं बो संपदो विपदो हो विस्वरण विष्णु हो संपदो नारायण श्रुति बांछा कल्प के पास सिंधु बवच पतितांग पावन भोग नमो